महाभारत सभा सभापर्व अष्ट पांडवों पर विजय प्राप्त करने के लिए शकुनी और दुर्योधन की बातचीत शकुन दुर्योधन ते मन कार्य प्रतिर भागधेयान ही स्वामी पांडवा भुंजते सदा विधान विविधा परम त अरे बोला दुर्योधन तुम्हें के प्रति नहीं करनी चाहिए क्योंकि पांडव सदा अपने भाग्य का ही उपभोग करते आ रहे हैं तुमने उन्हें वश में लाने के लिए अनेक प्रकार के उपायों का अवलंबन किया परंतु उनके पास तुम उन्हें अपने अधीन न कर सके आरब्धाच महाराज पुनः पुन विमुक्ता चरब्याघ्रभागेय पुरस्कृता शत्रुओं का दमन करने वाले महाराज तुमने बार बार पांडवों पर कुचक्र चलाए परंतु वे नरश्रेष्ठ अपने भाग्य से उन सभी संकटों से छुटकारा पाते गए तय लब्धा द्रौपदी भार् द्रुपदस्त सुतई सह सहाय पृथ्वी लाभे वादेवस्थ वीर्यवान उन पांचों ने पत्नी रूप में द्रौपदी को तथा पुत्रों सहित राजा द्रुपद एवं संपूर्ण पृथ्वी की प्राप्ति में कारण महापराक्रमी वसुदेवनंदन श्रीकृष्ण को सहायक रूप में प्राप्त किया है अजित सोपिशर्वधी सदैवा सुरमानुष तत्जसा प्रबिद्ध सौ तंत्र का परिदेव नाम श्रीकृष्ण को सब देवता असुर और मनुष्य मिलकर भी जीत नहीं सकते उन्हें के तेज से राधा युधिष्ठिर की उन्नति हुई है इसके लिए शोक करने की क्या बात है लब्धार विभूता पित्रों स पृथ्वी पते विधस्तेज सा तत्र का परिदेवना पृथ्वी पते पांडवों ने अपने उद्देश्य से विचलित न होकर निरंतर प्रयत्न करके राज्य में अपना पैतृक अंश प्राप्त किया है और वह पैतृक संपत्ति आज उन्हीं के तेज से बहुत बढ़ गई है अतः उनके लिए चिंता करने की क्या आवश्यकता है धनंजयन गांधीव अक्षय महेशुधी लाणी दिव्याधी तो हुताशन तेन का मुक मुख्य बाहुवीण चात्मसे मही पाला त्र का अर्जुन ने अग्निदेव को संतुष्ट करके गांधीधनुष अक्षय तरकस तथा कितने ही दिव्य अस्त्र प्राप्त किए हैं उस श्रेष्ठ धनुष के द्वारा तथा अपने भुजाओं के बल से उन्होंने समस्त राजाओं को वश में किया है। है? अतः इसके लिए शोक की क्या कार्यापास परम तप सभ्य साची परम तप अर्जुन ने मैदानों को आग में जलने से बचाया और उसी के द्वारा उस दिव्य सभा का निर्माण कराया तेन चये नोता किंक राक्ष वह तम सभा पर सहायता भारत तनमिथ्या भ्रातरोशी मे तवसर्वे सा उस मय के ही कहने से किंकर नामधारी भयंकर राक्षसगण उस सभा को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाते हैं अतः इसके लिए भी शोक संताप क्यों किया जाए भारत तुमने जो अपने को असहाय बताया है वह मिथ्या है क्योंकि तुम्हारी ये सब भाई तुम्हारी आज्ञा के अधीन है द्रोण स्व सह सौ वीर्यवान सुतपुत्र राधे यो गौतम से महारथ अहम च सोदर्य सोमदत्स पार्थिव एक सहित सर्व जय कृष्ण वसुंधरा महान धनुर्धर और पराक्रमी द्रोणाचार्य अपने पुत्र स्वस्था के साथ तुम्हारी सहायता के लिए उद्यत हैं राधा नंदन सूत पुत्र कर्ण महारथी कृपाचार्य भाइयों सहित मैं तथा राजा भूरीश्रवा इन सब के साथ तुम भी सारी पृथ्वी पर विजय प्राप्त करो दुर्योधन दुर्योधनुवाच थया चयो तो राज्य महारथै एक विजय श्यामी यदि एक विजिते स्वयं भविष्यति महिम सर्वे च पृथ्वी पाला सभाषा च महाधना दुर्योधन ने कहा राजन यदि तुम्हारी अनुमति हो तो तुम्हारे और इस द्रोण आदि अन्य महारथियों के साथ इन पांडुओं को ही युद्ध में जीत लूं इनके पराजित हो जाने पर अभी यह सारी पृथ्वी समस्त भूपाल और वह महाधन संपन्न सभा भी हमारे अधीन हो जाएगी शकुनिर्वाच धनंजयो वासुदेव युधिषि नकु सदेव द्रुपत्मज नईत युति पराजयेत शक गणी महारथा शकुनि बोला राजन अर्जुन श्रीकृष्ण भीमसेन नकुल सहदेव तथा पुत्रो द्रुपद इन्हें देवता भी युद्ध में परास्त नहीं कर सकते ये सबके सब, सब महारथी महान धनुर्धर अस्त्र विद्या में निपुण तथा युद्ध में उन्मत्त होकर लड़ने वाले हैं अहम तो तद्बिजान भी विजय तुम जय न सक्षते युधिष्ठिर स्वयं राज तुधस्व राजन मैं वह उपाय जानता हूँ जिससे युधिष्ठिर स्वयं पराजित हो सकते हैं तुम उसे सुनो और उसका सेवन करो दुर्योधन वाच अप्रमादेन सुहृदान मन च महात्म यदि शक्या विजे तुम ते तम महाक्षस्मा दुर्योधन ने कहा मामा जी यदि मेरे सगे संबंधियों तथा अन्य महात्माओं की सतत सावधानी से किसी उपाय द्वारा पांडवों को जीता जा सके तो वह मुझे बताइए शकुनिर्वाच दूत प्रियस्य कौंतेजो न सजाति देवीत समाहूतस्य राजेन्द्रो न सक्षते शक्नि शि बोलाजन कुंती नंदन युधिष्ठिर को जुए का खेल बहुत प्रिय है किन्तु वे उसे खेलना नहीं जानते यदि महाराज युधिष्ठिर को दूसरी के लिए बुलाया जाए तो वे पीछे नहीं हट सकेंगे महावय मैं जुआ खेलने में बहुत निपुण हूँ इस कला में मेरी समानता करने वाला पृथ्वी पर दूसरा कोई नहीं है केवल यही नहीं तीनों लोगों में मेरे जैसा दूत विद्या का जानकार नहीं है अतः कुरनंदन तुम दूत क्रीड़ा के लिए युधिष्ठिर को बुलाऊ तस्याक्ष कुकुशलो राजनादा से हम असंशयम राज्यम श्रियम दीप्ता तदर्थम पुरुष पुरुषर्षभ श्रेष्ठ मैं पासा फेंकने में कुशल हूँ अतः युधिष्ठिर के राज्य तथा देदीप्यमान राज, राज लक्ष्मी को तुम्हारे लिए अवश्य पाप प्राप्त कर लूँगा इसमें संशय नहीं है इदम तू सर्व तम राज दुर्योधन निभेदय अनुज्ञातस्तु पिता सेता संशय दुर्योधन तुम ये सारी बातें पिताजी से कहो उनके आज्ञा मिल जाने पर मैं निस्संदेह पांडुओं को जीत लूँगा दुर्योधन वाच तमेव कुरु मुख्याय धित राष्ट्रय सौ निवेद यथा न्याय ना हम सक्षे निवेद दुर्योधन ने कहा सुबलनंदन, आप ही कुरुकुल के प्रधान महाराज धित इन सं बातों को यथोचित रूप से कहिए मैं स्वयं कुछ नहीं कह सकूँगा इस श्री महाभारती सभा पर्वी द्योत पर्वड़ी दुर्योधन संतापे अष्ट चतरिशो अध्याय इस प्रकार श्री महाभारत सभा पर्व के अंतर्गत द्योत पर्व में दुर्योधन संताप विषयक अड़तालीसवा अध्याय समाप्त हुआ